गीता तत्वचिंतन तिरसठवा प्रवचन अकर्म का स्वरूप गीताध्यायचार श्लोक उन्नीस से 24 यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निद्धकर्माण तमाहुह पंडित बुधा जिसकी समस्त चेष्टाएं कामना और संकल्प से अर्थात फल कामना और कर्त अभिमान से रहित है तथा ज्ञान रूप अग्नि द्वारा जिसके कर्म भस्म हो चुके हैं ज्ञानी लोग उसे पंडित कहते हैं त्यक्ता कर्म फलासंगम नित्य सिप्तो निराशयः कर्मण्यभि प्रवृत्तों की नव करोति सह वह कर्म और उसके फल में आसक्ति को त्याग कर सदैव परमात्मा में तृप्त रहता है और सांसारिक समस्त्र आश्रय से विमुख हो जाता है वह कर्मों में विशेष रूप से प्रवृत्त होने पर भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता क्योंकि उसके कर्म अकर्म में परिणत हो जाते हैं निराशिर या चित्तात्मा त्य सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुरन नापनौतिकिल विषम वह आशा से रहित हो जाता है अंतकरण और देह को जीत लेता है तथा सब प्रकार की भोग सामग्री और परिग्रह का त्याग कर देता है वह केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ पाप को नहीं प्राप्त होता है यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वात्तो विमशर भी समह सिद्धाव सिद्धौ कृत्वापि न निबद्धते। वह जो कुछ अपने आप आ जाए उसी को पाकर संतुष्ट रहता है वह समस्त द्वंदों से अतीत हो जाता है अर्थात शीत उष्ण हर्ष शोक आदि द्वंद उसे विचलित नहीं कर पाते वह ईर्ष्या से रहित होता है तथा कार्य की सफलता और असफलता दोनों में उसकी बुद्धि समान होती है इसलिए वह कर्म करता हुआ भी उससे आबद्ध नहीं होता गुक्त चेत सह यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रबिलीय ऐसे उस आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले यज्ञ के लिए कर्मानुष्ठान करने वाले तथा रागद्वेषादि से मुक्त पुरुष के समग्र कर्म नष्ट हो जाते हैं अर्थात बंधन उत्पन्न नहीं कर पाते ब्रह्मा ब्रह्मापणी ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाव ब्रह्म कर्म समाधिना उस पुरुष के लिए शुरुआ अग्नि में घी की आहुति डालने की कर्चि भी ब्रह्म है और घी भी ब्रह्म है वह ऐसा मानता है कि ब्रह्मरूप अग्नि में ब्रह्मरूप हवन कर्ता के द्वारा ही हवन किया गया इस प्रकार सब कर्मों को ही ब्रह्मरूप देखने वाला ब्रह्म को ही प्राप्त होता है एक सौ बयासी दूसरे अध्याय का स्थित प्रज्ञ और चौथे अध्याय का कर्मयोगी दोनों की स्थिति एक भगवान श्री कृष्ण ने कर्म में अकर्म तथा अकर्म में कर्म देखने वाले पुरुष को मनुष्यों में बुद्धिमान कहा उसे योगी की संज्ञा दी तथा संपूर्ण कर्मों का करने वाला कहा अर्जुन को कुतूहल हुआ कि ऐसा व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में किस प्रकार वर्तन करता है ऊपर के छह श्लोकों में उसी का वर्णन है ये श्लोक अकर्म की स्थिति का वर्णन करते हैं और उसके माध्यम से अकर्म का स्वरूप प्रस्तुत करते हैं उपरयुक्त छहों श्लोकों में कर्म की ही प्रवृत्ति सूचित की गई है उन्नीसवें श्लोक में ज्ञानाग्नि दग्धि कर्माणम कहकर बीसवें में कर्मण्यपी प्रवृत् कहकर इक्कीसवें में शा, शारीरम केवलम कर्म कुर कहकर बाईसवें में कृत्पि न निबध्यते कहकर तेईसवें में यज्ञा या चरतः कर्म कहकर तो चौबीसवें में ब्रह्म कर्म समाधिना कहकर इसी प्रकार का एक वर्णन हमें दूसरे अध्याय में भी प्राप्त होता है जहाँ अर्जुन के पूछने पर भगवान ने स्थित पुरुष का वर्णन किया है ये दोनों वर्ण एक ही प्रकार के हैं जो दर्शाते हैं कि स्थित प्रज्ञता और अकर्म की स्थिति दोनों वस्तुतः एक ही है अंतर केवल यह प्रतीत होता है कि वहाँ स्थित प्रज्ञता में ज्ञान की प्रधानता है और यहाँ अकर्म की स्थिति में कर्म की वहाँ ज्ञान योग की निष्ठा है सांख्य बुद्धि है तो यहाँ कर्म योग की निष्ठा है योग बुद्धि है और भगवान के मतानुसार ये दोनों बुद्धियाँ दोनों निष्ठाएँ एक ही स्थिति को प्राप्त कराती हैं